सब अयोध्यावासी भी कितने भगवान से प्रेम रखने वाले ये यही सब कैसे दौड़ दौड़ करके के भगवान के दर्शन कर रहे हैं कैसे उनकी सेवा में खड़े हुए हैं, कैसे उनके प्रति कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं ये सब उनको देखते हैं तो वो सब जैसे अयोध्या वास को देखते हैं तो उनका भी आकस्मिक वर्णन एक दूसरे ऐसी करते है वो सब और उनके धरती की सराहना करते हैं शत्रु की भी सराहना करते हैं इन सबको इस प्रकार सब लोग हैं इसी समय भगवान ने क्या किया अब इनका परिचय कराया हा? इनका कि ये सब जो साथ में आए हैं तो लोगों को ये जिज्ञासा हुई कि ये साथ में ये सब कौन पुरुष उनके सब साथ में आए हुए हैं वो सब सोच ही रहे थे तो भगवान ने उन सबका परिचय कराया और ये भी सब देवता लोग पहली पहली बार अयोध्या में आए तो कौन क्या है कौन माताएं हैं कौन गुरु है कौन बड़े लोग है कौन कौन है ये सब परचय कराने की इनकी कि भी आवश्यकता थी ये सब लोग भी हनुमान आदि सुख और विभीषण आदि इन सबको जाने तो उनका सबका परचय कराने का काम भगवान करते हैं कभी पुण्य रघुपति सर सखा बुलाए और मुन बदला गए अब कहते हैं भगवान ने इन सबको बुलाया अब कहा कि यस्व जितने भी देवता हैं और जितने भी ये निशाक्षर पाद जितने भी ये हनुमान आदि पानर भालू हैं वो सबको भगवान ने बुलाया और उनको सखा करके कहते हैं सखा संबोधन करके कहा कि आइए सब लोग यहाँ पर आओ और देख भवन तुमको बतावे ये दस्यु जी हमारे गुरु हैं उनका परिचय कराया भगवान राम ने सबसे पहले बस स्त्री को प्रणाम किया था तो फिर अभी का उनको बताया कि देखो हमने इनको प्रणाम स्त्री किया कि हमारे गुरु ही है तुमको भी जैसे हमने इनको प्रणाम किया है ऐसे ही तुमको इनका प्रणाम करना चाहिए तो कहते हैं मुनि बदल आ गए सकल सिखाए उन सबको सिखाया कि देखो भगवान के चरणों में प्रणाम करो के चरणों में प्रणाम करो वंदना करो उनके साथ हमारे पूज्य हैं और वशिष्ठ की महिमा सुनाते हैं प्रणाम करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं गुरु वशिष्ठ गुरु पूज्य हमारे ये जो है वशिष्ठ जी जो हमारे गुरु हैं और कुल पूज्य हैं, कुल के गुरु हैं परंपरा से चले आ रहे हैं और ये हमारे पूज्य है इसलिए पूज्य है मैंने जैसे हमने उनको प्रणाम किया तैसे तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए इनकी कृपा तनु जर हमारे आपके खुर्खी की कृपा से तो इन निशाचरों को हमने वहां पर लंका में मारा तनु निशाचर अब वशिष्ट जी की कृपा से महानशाचर मारे अब देखो ये चिंतन करने का तरीका ये है अगर कोई शास्त्रों का अध्ययन करे और तो व्यक्ति के मन में थोड़ी सभ्यता आगे सदबुद्धि आगे को भगवान शिक्षा देते हैं व्यक्ति को इशारे से करना चाहिए जो कुछ भी कर पा रहा है जो सफलता प्राप्त होती है वो गुरु की कृपा से है भगवान की कृपा से अगर कोई सफलता है महिमा प्राप्त है गुण प्राप्त है विशिष्टता प्राप्त है सफलता प्राप्त है तो वो सब भगवान की कृपा से है गुरु की कृपा से है अगर कहीं दोष दुर्गुण है गलती हुई तो अपनी गलती दूसरे तो तो तो के कारण नहीं है की गुरु के साप के कारण से हमको ये है ये हमारा विरास हो गया हमारी हानि हो गई ऐसा नहीं है भगवान नाराज हो गए इससे काम भी हो गया ऐसा नहीं है इससे जहां भी सफलता प्राप्त हुई अब रावण को मारा तो देखो भगवान कहते हैं अपनी तो महत्ता कुछ है यद्य पर ब्रह्म परमात्मा है सब करना उन्हीं को बीस बीस बीस प्रकार के संकेत आते रहे वहाँ पर जब रावण को मारने की बात है भालू इकट्ठे किए गए वहाँ पर बात आई कि भगवान श्री राम तो रावण को मारने के लिए अकेले ही पर्याप्त है और ये सब बानव भालु तो शोभा के लिए लीला के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं इसलिए सबको जो है वो ब्रह्मांस सब समर्थ होते हुए भी वो स्वयं क्या कहते हैं अब कहो तो की तो भगवान झूठ बोलते है अरे झूठ नहीं ये शिक्षा है सब लोगों के लिए बताने के लिए कि भगवान कहेंगे देखो मारा तो तुमने सर्वशक्तिकान तो तुम हो और वशिष्ठ जी के नाम क्यों धरते हो तो उनके कारण से इनको उनको मारा हाँ अगर भगवान इस प्रकार से न करें तो धर्म की रक्षा कैसे हो अन्य लोग कैसे सीखें तो उनको क्या करना चाहिए क्या समझना चाहिए तो भगवान की मानवीय लीला होने के कारण से मनुष्य है क्षत्रिय धारण किए हुए राजकुमार राजपुत्र हैं तो स्थिति में रह करके अवतार के रूप में उनका कर्तव्य बनता है कि गुरु महिमा को इस प्रकार स्वीकार करें उन्हीं के कारण से सब तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी के पादन जरा हमारे ऐसा है। ये तो वशिष्ठ जी का परिचय दिया इन सबके साथ में जितने आए थे सखाओं को और उनको वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए कहा कि तो सबने प्रणाम किया वशिष्ठ जी को अब उनके कहने अभी तक नहीं किया लेकिन भगवान ने जब कहा तब उनको सबको प्रणाम किया वशिष्ठ जी को परिचय कराया जो ये सब प्रणाम कर रहे थे सब देवता लोग तो उनके लिए भगवान बोलते हैं, ये कौन है ये कहते हैं ये सब सखा सुनो मुनि मेरे कहते हैं हे मुनि एक गुरुदेव ये सब जितने हमारे साथ में ये आए हैं ये ये सब हमारे सखा है ये सब लोग जितने भी हैं हनुमान आदि विभीषण आदि ये भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, अपने आप को भगवान का सेवक समझते हैं, इनकी भक्ति स्वामी और सेवक की है उनके मन में लेकिन भगवान के हृदय में स्वामित्व का भाव नहीं है, हम स्वामी हैं और ये हमारे सेवक हैं ऐसा भाव नहीं भगवान के मन में ये भाव की ये सब सखा है में समानता का भाव साम्य भाव जैसे हम देखिए इस प्रकार से सखा तो इसमें भी ये विचार करने के लिए ध्यान देने के लिए है है? कि व्यवहारिक किस प्रकार की है वो ये ये सब सखा सुनो मेरे ये ये सही मुनि गुरुदेव ये सब हमारे सखाएं और भय समर सागर कम दे और ये सब हमारे संग्राम रूपी सागर से पार होने के लिए डेड़े के तरह से बेड़ा बेड़ा मैंने समझ लो तमाम जहाजों का जो इकट्ठा होता है उसे बेड़ा कहते हैं बहुत सी जहाज होंगे तो उनको सबको मिलाकर कहते हैं जहाजी बेड़ा या नावों नाव बहुत सी नाव इकट्ठी हो तो नावों का भी बेड़ा कहलाता है नावों का बेड़ा जहाजी बेड़ा तो उसको बड़े कहते हैं तो ये सब बेड़े हुए कि मैंने बहुवचन में बेड़ा बोला इसके मैंने जितने भी ये सब है यहाँ पर ये सब एक एक बेड़े की तरह से हो गए एक एक जहाज की तरह से हो गए और इन सब लोगों ने हमको संग्राम रूपी समुद्र से पार कर अब देखो इस युद्ध में दोनों सहायक हो गए सखा भी सहायक हुए तब संग्राम गीता गया इधर वशस्ट जी ने कृपा की तो उनकी कृपा से संग्राम जीता गया।, गया और ऐसा लगता है जैसे भगवान कुशाई में उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो यह निरहंकार का सूचक है निरहंकार व्यक्ति को कैसे होना चाहिए तो उसमें कहीं भी उसके मन में भाव ना आवे कि मैंने ये किया मेरा ये पुरुषार्थ ऐसा कुछ नहीं जो कुछ किया सो इसने किया या उसने किया और अगर उसी समय कहें कि देखो ये सब तो जितने थे पालर भालू ये तो तमाशा थे उछल कूद रहे थे इनसे युद्ध में वही क्या सारा संग्राम तो हम ही को करना पड़ा हम ही को रावण को मारना पड़ा हम ही को कुम्भकर्ण को मारना पड़ा ये तो सब संगीत सब तो सबके लोग इनके सिवाय इधर कुछ उछल के कूद के उधर कूद गए उधर कूद गए उधर कूद गए न इनका किसी के मारी मरा न कहीं कुछ हुआ सिवाय रू हाथ चिल्लाते रहे ये सब कुछ नहीं कर पाए ऐसे बोलने तो हाँ? तो कहने सत्यवाद भगवान बोल रहे तो सत्य नहीं बोला जाता सत्य यही है ये सब के भी हैं हनुमान आदि ये जितने सुग्रीवादी है यही सब जिन्होंने इन्होंने युद्ध जीता है और युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई है वो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है ये ये सब सखा सुनो उन्होंने मेरे समर सागर हितलाग जन्मीन हारे और कहते कि देखो हमारा काम था सीता जी कारण कर लिए गया तारावण तो सीता जी को लगा था चलाना तारावण से तो मेरी सहायता करने के लिए इन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की हमारे युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए भी तैयार रहे और हमारी सहायता इन्होंने की तो मम हित लाग जन्मे न हारे और भर से भी ज्यादा प्रिय भगवान देखो कभी कभी ऐसे ही बोलते रहते वहां जो हनुमान जी को मिले मन में पहली बार और वहां कहते हनुमान जी कहे के तुम बड़े प्रिय हो तो हमको तब तो भगवान ने कहा तुम लक्ष्मण से भी ज्यादा दो ना प्रेम लक्ष्मण हमारे प्रिय है जरूर लेकिन तुम लक्ष्मण से भी तुम में हमारा तुमसे हमारा दोगुना प्रेम है तो लक्ष्मण मुंह देखते रहे होंगे की हम क्या प्रेम है हमारा ये हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रेम कर हैं दोगुना प्रेम इनको है अभी वहाँ तो लक्ष्मण जी साथ में थे तो लक्ष्मण जी का नाम ले दिया अब यहाँ भरत है सब लोग देखते है की भरत को भगवान बड़ा प्रेम है भगवान राम को भी भरत में बड़ा प्रेम है तो इस समय जो प्रेम साक्षात प्रेम दिखाई देता है भगवान का वो भरत के ऊपर दिखाई दे रहा है आप इस समय भगवान जब कहते हैं इन सब सखाओं को हमारा कैसा प्रेम है जो कहते हैं भरत से भी ज्यादा प्रेम है तो ये भी व्यवहार में बोलने का तरीका अब इसे भरत जी नाराज हो जाए अरे साहब हमने जितनी तो मेहनत की इतनी जगह बढ़ाई और उतना हमने शरीर को दुबला किया और उतना परेशान हम हुए और साहब आप कहते हो हमसे भी ज्यादा ये ज्यादा प्रिय हैं, तो भरत दुखी हो जाए ये शिकायत कोई करने लगे तो ये सब मूर्खता की बात है संसार में ऐसे ही लोग आगे लगाते हैं इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन इस प्रकार लगा लेते हैं और फिर हाय हाय करते हैं।, चायं चायं करते हैं सब ये सब कुछ बात भरत जी इस बात को सुनते हैं तो भरत जी भी प्रसन्न होते हैं भारत जी इस बात से प्रसन्न होते हैं कि देखो भगवान के हृदय में प्रेम सबके लिए है लेकिन प्रेम भगवान के हृदय में सबके पर जो प्रेम है उसकी नाप क्या है यूनिट उसका क्या है उसके मापदंड तो हम ही है हम ही को तो लेकर के तो कहा जाएगा कि दुगना प्रेम है या ज्यादा प्रेम है या कम प्रेम है तो कम माप तो है है. से कम मापदंड तो हम ही है हमसे भी अधिक कह दिया तो क्या ऐसे भरत जी भी प्रसन्न है इस प्रकार के वर्णन करने से सब प्रसन्न है अन्यत्र साधकों के लिए इस प्रकार समझ लें कि जो लोग भगवान की सेवा में हैं है वे सबसे ज्यादा प्रिय हैं भगवान मान उसी काल के बात नहीं अन्यत्र अन्य कालो में भी अनेक लोग इस प्रकार के हुए हैं जो भगवान की कार्य कर रहे हैं धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं कार्य में लोक संग्रह के कार्य में लोग लगे हुए हैं तो ये सब जितने भी लोग संसार में लगे रहे और चलते चले आ रहे हैं ये सब भगवान को बहुत ही प्रिय है और भरस से भी ज्यादा प्रिय उन सबके लिए सूचना अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो जैसे ही लोगों ने भगवान के लिए अपना जीवन लगा दिया बेटे मम हित लाग जन्म इन हारे अपना सारा जीवन ही मेरे लिए उन्होंने सबको लगा दिया इसी प्रकार से जो भगवान की सेवा में ही अपना जीवन लगा दे उन्हीं के कार्य करने में अपना जीवन समर्पित कर दे तो भगवान को बहुत प्रिय होगा हो ही होगा और भविष्य भी ज्यादा प्रिय होगा भगवान का ये आदेश सबके लिए जैसे सर जितने ये सर हनुमान आदि हुए जैसे भगवान के प्रिय जैसे की भीषण आदि भगवान को प्रिय हुए वैसे वो भी सब होंगे तो सुन प्रभु बचन मगन सब भय तो कहते हैं जब ये सब सुना तब ये सब भगवान की बात सुनकर करके सब मत लो मन भनंद मन लो सबको बहुत अच्छा लगा पद पीता भगवान की बात सुनकर के लगी निमिश निमिष निमिषण क्षण क्षण उनको जो है वो हो बड़ा सुख अनुभव हो रहा है सकते। जो भगवान के साथ में आए हुए भी सब सुखी है और जो और लोग भी भगवान की बात को सुन रहे है वो भी सब बहुत पसंद है भगवान की इतनी बात को सुनकर के कौशल्या तो के चरण उन तीन के माने वो सब जितने सखाल वो आए थे भगवान के साथ में है उन्होंने को तो कहने किया लेकिन उसके बाद वो सब लोग इतने बुद्धिमान हैं वो तो सब समझ गए कि भगवान का कहने का मतलब ये है कि जिस जिस को हम प्रणाम कर रहे हैं उन तुम सबको तुम्हे भी प्रणाम करना चाहिए तो हमने जैसे को शिष्य प्रणाम किया इन सबको प्रणाम हमें भी करना चाहिए भगवान राम ने कौशल्या माताओं को भी प्रणाम किया है तो ये सब समझ गए कि हमें भी इन सबको प्रणाम करना चाहिए इसलिए बिना कहे ही इन सबने ने फिर ये कौशल्या के चरणन में पुनित निमा उनके चरणों में भी उन्होंने प्रणाम दिया और आशीष दीने में हर्ष तुम प्रियम जीव रघुनाथ और कौशल्या जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया और ये कहा कि तुम तो हमें वैसे ही प्रिय हो जैसे भगवान राम प्रिय है जिस राम हमारे पुत्र प्रिय है तो राम के तुम सखा हो तो तुम भी हमें उसी प्रकार के प्रिय हो इस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्रसन्नता हूँ सुमन वर्ष की नव संकुल चले सुख भवन चले सुखकंध सुनिधाम भगवान श्री राम जी भवन की तरफ आगे बढ़ते चढ़े चले जा रहे और देवता का आकाश में फूलों की दर्शा कर रहे हैं चली गारे ने नगर इनार नगर अब जिस तरह मार्ग ऐसी होकर के भगवान आगे बढ़ते जाते हैं आगे आगे मकानों के ऊपर छत के ऊपर बैठी हुई स्त्री पुरुष बैठे हुए है वे सबके सबू करके भगवान श्री राम जी के दर्शन कर रहे देख रहे हैं मैंने सड़क के ऊपर अब अब पहले नगर के बाहर तो भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत मैदान में इकट्ठी हो गई लेकिन जब सड़क के ऊपर सब चलने लगे तो सड़क ठसा मर गई बहुत हो गई अब सब लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते और जो लोग भगवान के दर्शन बार बार करना चाहते हैं वो आगे से जाकर के शतक ऊपर चढ़ गए पहले स्त्रियों का वर्णन किया तो वही स्त्रियों चीज शब के ऊपर अब पुरुष हो सकता है वृद्ध पुरुष हो जो नहीं जा पाए हों पहले भगवान से निकट न मिल पाए हों वो भी सब शब्द के ऊपर में गए बालक लोग भी सब शक्ति का के सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं इस प्रकार से वे गरी अकार नगर नारी नर नगर के पुरुष सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान आगे सब बढ़ात नगे बढ़ते जा रहे हैं अभी सब लोग भगवान का स्वागत करते हैं जगह जगह बार बार आरती करते हैं फूलों की वर्षा करते हैं दूसरा करते हैं कंचन कलश विचेत्रारे सबई घरे सज निज निज द्वारे बंदन बार पता के सवन बनाए मंडल हेतु सकल सुगंध सुचाई गजमण तो रसि बहु चौकपुराणी नाना भात शाजे हरस नगर साने बहुबाजे जहांता नारी निशा बरी करी श हर सिर भरई कंचन धारे आरती नाना युवती सजे करी सुबदाना करी आरती आरती हर के रघुकुल कमल भी पिन दिन पुरुषो पुरशोभा संपति कल्याणा शारदा बखाना देख के चरित्रेख रहाई उमा का सुगुण नर कि माई नार कुम दिनी अवधि सर सघुपति रह दिनेश ए तो विकसित मेरे श्री राम राकेश ही सबन शुभ विधि विधि बाजन निशान सनात करी भवन चले भगवान सिया राम रामचंद्र चित्र समारे और सब लोगों ने नगर की सजावट कर ली थी भगवान जैसे उसे आगे बढ़ते जा रहे हैं सब लोग उनके साथ हो रहे हैं तो नगर वासियों ने कार्य किया की सब जैसी सूचना मिली की उनको जब भगवान श्री राम जी आ रहे हैं और सब कुट करके दौड़े थे उसी समय सब लोगों ने अपने अपने नगर, अपनी अपनी सड़कें गलियां उन सबको तो साफ सुथरी करके सजा दिया था जो भगवान काम आने वाले दर से तो वो सब उनको सब सजा सजाए मिले <kuh> तो अपनी पसंदता सूचित करने के लिए उसको सबको तो सब तो सब सजा दिया था उसका परम्परण करते हैं चंचन तो कलश विचित्र समारे सोने के कलश खुद विचित्र तरह तरह करके संभाल करके उन्होंने कलश रखे द्वार के ऊपर हवन का जो द्वार है उनकी दोनों तरह दिवरी बनी हुई है उनके ऊपर एक एक कंचन का तरफ एक स्वर्ण का तरफ सुधार एक ये दोनों रखे हुए हैं और वे उनके ऊपर भी लगा गया है फूल पत्ती बनाई गई है उनके ऊपर दीपक का भी उनके ऊपर रखे हुए हैं ये सबसे याद रखे हुए और समय घर सजन जी ने अपने अपने द्वार सब तो सबके पास कंचन के कलश सबके स्वर्ण के कलश सबके घरों में अपने अपने हमें सभी धनी लोग हैं जिनके स्वागत के लिए जो कलश है वो सब स्वा रहे हैं तो इनको कोई संपत्ति की कमी नहीं सबने अपने स्वर्ण से सजा है और उसके बाद बंदन बार पताका के जो उसके बाद बंदन बार के सजाए फिर पता के उपर कर पताकाएं लगाए गंदी लगाए टी सत्ता सजाने की सामग्री है कलश का रखना ऊपर मंडल मार बांधना शिक्षक के ऊपर पटाखा लगाना ये सब कर लिया सड़क बनाए मंगल केतु सब मंगल के लिए ये सब इस प्रकार सबने करिए सकल समय में सिंचाई सबने अपने अपने स्थान में भी जितनी गलिया है सड़कें हैं वो तो सबके सबके साफ कर दी और सुगंध से सींच दी सुगंध से जो जैसे गुलाब है वो सब सबने सड़क दिया ताब सड़क से मतलब सुगंध कार ऐसे सुगंधित मार्ग सब सब तो गजम ऋषि चौक आई या फिर जगह जगह जहाँ चौराए हैं वहाँ पर जो तो उनको सब पूरे हैं उनको जो सब पूरे करके बनाए हैं तो वो गायर बनाए गजम गजमताओं तो के इनका जो चूर्ण है उससे तो उनको सबको बनाया है तो जितने भी चौक पूरे गए वो सक्षम समाप्त है प्रकाशित होते हैं हैं अब जैसे आजकल आप कलश होते तो तो जा के ऊपर बाहतें आती हैं दरवाजे के ऊपर कलश सजाए जाते हैं तो पीतल के कलश लेकर सजाए जाते हैं आप पीतल पे भी रहे स्त्री के रहें तुझे सजा क्या या वो कहाबन्नता से दरिद्री हो गोहे गोहे गो वही कैसे कैसे कैसे बर्तन वर्तन करते हो सजा जाते जा जा हैं चौड़े भी पूरी जाती है आंगन में चट पूरी देते हैं प्रकार को गायु पूजेंगे और आधा दिया उसी भी बना हुए पूजा चावल अक्षति कर दी अब कहा इतनी भी गुणमुक्ताएं हैं है। उनको लेकर के उनके चूर्ण से जलाए पूरी जाएंगे ऐसे महासम्पत्ति नहीं देता तो ये बताते हैं कि जो उनके पास सभी। सभी बना से सम्पत्ति सब है उनसे सभी मैंने बनाया जबकि मैंने ऋषिपुर चौक पुराई ये चौक जो है घर की चौक भीतर के आनंद के नहीं है ये सड़कों के ऊपर चौहराओं को चौक रहे, वहाँ पर इस प्रकार से दुर्गताओं से दूर दिया नहा भांति समल साजे और सब इस प्रकार के मंगल के सभी शाम अगर जो सब तैयार किए और दिन अशी से हर्ष तो साझे और हर्ष से लगे निशान पर बाजे सब बहुत प्रसन्न है निशान बजना तुम्हारे बाजे बजा सदवे प्रसन्नता के सूचक भगवान के आगमन के लिए भाग्य बढ़े इस बात से आती तीन सौ बात बचते हैं सजावट होती है बस इसी प्रकार की कल्पना करें भगवान की आने तक प्रसन्नता हो सकती है जहाँ पर हम मार्ग निछावर कर रही है मार्ग में आज भगवान बढ़ते हैं तो इसमें बार बार उनके उतर निछावर करते हैं आरती करते हैं देवी ऐसी सहारा से ही ऐसे भगवान की आरती करने बड़ी कर प्रसन प्रसन्न है आशीर्वाद कंचन खारे आरती ना वो भी सत्सों ने छालियाँ लिए हुए की आरती करते हैं जो कि सजे करें सर आरती सजाएं और वो समस्तियां गाती जा रहे हैं आशीर्वाद भी देती जा रही जाने और कहीं आरती आरत हरित वो सब यह स्त्रियाँ जो है नगर तो भगवान की आरती करती है किन आरती करती है आरती जो कि सबकी आरती का हरण करने वाले सबके दुखों से दूर करने वाले जो भगवान है उनकी ये सब आरती इसलिए की जाती है इससे की तो थी तो उसकी आर्थिक आय जो तो आया उसकी आरती कर दी जमन उसके सारे दुख तो फुल रहे संकट उसके मिले इसकी आरती करें भगवान की आरती मछली की तो हर दी जब जितने और लोग जितने हैं जो तो भगवान आरती का हरण करने वाले हैं जो उनकी आरती की जब तो भगवान सब भक्तों के उनकी सबके दुखों को दूर करने दे। दे तो दुण दुण दुण वाले इसलिए करण आरती आरती हर प्रभु को कमल में दिन दिन करके सूर्यवंश के कमल के लिए जो भगवान राम वो सूर्य के समान है सबको आनंद कर वाले हैं प्रसन्न करने वाले हैं दुखों तो को दूर करने वाले हैं कमल रघुवंश के से या रघुवंशुवंश को प्रसन्न करने वाले भगवान कहलाते हैं तो वैसे रघु शत्र के रघु एक राजा हो गए इसलिए रघुवंश कहलाता है श्रीवंश रघुवंश कहलाता है लेकिन प्रकार से यह भी अर्थ आध्यात्मिक रूप से रघु के मान्य जीव से के भगवान जो है वो हो जितने तो भी जीव है उन समस्त जीवों को भगवान जो है आनंद देने वाले सबको सब जीवों को जो आनंद प्राप्त होता है वो परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है वीत प्रसन्नता से परमात्मा की तीवी प्रसन्नता से ही समस्त जीव प्रसन्न होते हैं जब शोभा सम्पत्ति कल्याण अर्थर्जन देखो नष्ट की सौभाग्य देखो कैसी संपत्ति वहां है कैसे कैसे गरीब पूरी गए कैसे स्वर्ण कलश है और वहाँ पर तो सब कहते आनंद मंदिर सब अद्यालय है जो निगम श्रेष शारदा पथाना लोग वैसे की ये सबका वर्णन करने वाले कौन है वेद परणनम करेंगे शिवनाथ करेंगे सरस्वती वर्णन करेंगे इनमें वर्णन करने की बड़ी सामर्थ है की सब इसका वर्णन करेंगे, लेकिन जो ये चरित्र देख झगड़ा नहीं लेकिन जब वो देखते हैं तो अयोध्या कैसा आनंद है और कैसी सुंदरता शोभा है तो ठग रही मने देखते हुए और उनको शब्द नहीं मिलते हैं तो तो कि वहाँ का वर्णन कैसे करें तो कैसे उमा का सुगुण नरित मिटाना नहीं शंकर जी कहते हैं की भला उनकी वर्णन को मनुष्य वर्णन करने लगे क्या अयोध्या है भगवान राम है कैसा आनंद है तो वो तो लोकापीत है सब के आनंद है जिनकी विभूतिया है जिनकी लीलाएँ हैं उनको मनुष्य वर्णन करेगा तो मनुष्य के तो संसार मातृ को जगत की लीला उनको मातव जानता है वो कहाँ तक उनका वर्णन करेगा कहाँ तक उनको समझेगा <coughs> तो नारुदनी अरद सर है रघु का दिव्य है कि नोश है अब जब ये दिखाते हैं कि सब यहाँ पर जितने हैं तो ये है राशि कैसे प्रसन्न इसमें छा समझने में के तो गये गये इसको से जो स्थान दिए गए उसके सावधानी से दे सूर्य जो है वो भगवान का गिर सूर्य जैसे सूर्य तप है ताप देता है ऐसे गिरह भी तप्त करता है प्राणियों जो अभी तक अवशि गिरह रूपी ताप से तप्त तो थे और ताप को कर सूर्य जो तो अभी तक तो सूर्य के ताप से जैसे प्राणी तप्त हो ऐसे भगवान के ग्रह से सब तप्त अब जब सूर्य संध्या अब संध्या तो सूर्य दुगा शुभ दुबा जब लोगों का ताकतिका अब रात में क्या हुआ चंद्रमा निकला जब चंद्रमा निकला तो चंद्रमा के समान भगवान श्री राम जी क्या है चंद्रमा के समान अब क्या नगर की जो स्त्रियाँ है वो क्या है कुमुद्री है कमल नहीं कुमुद्री है कुमी स्त्री चंद्रपोण अब करेंगे तो कुमुद्री से करेंगे अब सब स्त्री प्रसन्न है मैंने कुमुदनी से कुमरी खिली कि मैंने अब जब रात्रि हो चंद्रमा निकले तब तो तक तो कुमरी खिले अब इस समय भगवान राम जब हो चंद्रमा के समय जो तो अस्तमय विकसित तो नहीं मत राम राकेश राम राकेश राकेश में, राकेश में पूर्णिमा की चंद्रमा के समान भगवान श्री राम जी उदित हुए आगमन का हुआ तो उनको देख के ये सभी सब स्त्रियों की तरह से ऐसी प्रसन्न तो सब स्त्रियों के प्रसन्नता का पारणन कर गया इस प्रकार का ऐसी उनके भगवान श्री राम जी के ग्रह का दुख ताप दूर हो गया और सब आनंद प्रसन्न रहे दो ही सगन शुभ दिव्य बाजे निशान सब सगुन अब उस समय सब सगुन शुभ सगुन हो रहे हैं और आकाश में पाजी भी बज रहे हैं आकाश में बाजू बज रहे हैं देवता लोग भी बहुत प्रसन्न है देवता लोगों के सब काम से हो गया भगवान भी आ गए यहाँ सब आनंद मंगल अयोध्या में भी है देवता इस बात को लगता था कि जब भगवान काम वहाँ से अयोध्या चले तो देवताओं को खर्च भी था विषाद भी, भी था इस बात का हर्ष था कि भगवान अयोध्या छोड़कर के जनता की तरफ चल रहे तो रायण मारा जाएगा लेकिन अयोध्या राशियों को माताओं को महाराधा सत्य को देख करके देवताओं को दुख भी था कि तो देखो हमारे कारण भगवान शिवराज तो जी जा रहे हैं और ये सब लोग दुखी हो रहा। रहे, रहे हैं और सब देवता भगवान के साथ में आकाश में भी देवता लोग फूल परसा बाजे बजा रहे हैं यह देखो सत्य अयोध्या राशियों की भी विपत्ति दूर हो गई अयोध्या भी दूर हो गया हमारा भी दूर हो गया देवतालो भी प्रसन्न है और सब देवता प्रसन्न है सबकी प्रसन्नता प्राप्त हो गई पूर्ण आज समाप्त घर भवन चले भगवान भगवान इस से नगर के स्त्री पर सबसे मिलते हुए सबको दर्शन देते हुए सबको आनंदित करते हुए भगवान तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जाते हैं तो, तो भगवान कहाँ फैले जाते हैं किस भ्रमण में फैले जाते हैं कई ग्रहण है वहाँ कई ग्रह है तो उसका तो शिवाजी भारत का पेश करा